गीता तत्व चिंतन मन और उसका निग्रह 314 अभ्यास और वैराग्य में एक के भी न होने का फल यू तो मैंने ऐसे भी अवधूत देखे हैं जो दिगंबर रहते हैं जिनके पास कमंडलू तक नहीं होता पर उनका अपने मन पर नियंत्रण नहीं होता वे क्रोधी और यसोनिष्ठ देखे गए हैं मान सम्मान की ओर उनकी विशेष दृष्टि होती है यहाँ वैराग्य तो है पर अभ्यास के अभाव में मन पर वांछित संस्कार नहीं पड़ पाया फिर ऐसे भी सेठ साहूकारों और गृहस्थों को देखा है जो शिकायत करते हैं हमने इतना आसन प्राणायाम किया इतना जप किया पर हमें तो कोई सफलता नहीं मिली अब इन लोगों में अभ्यास तो है पर वैराग्य नहीं है अतः मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य दोनों आवश्यक है जैसा कि हम पूर्व में कह चुके हैं अभ्यास के द्वारा चित्त नदी की धारा को भगवान की ओर मोड़ा जाता है तथा वैराग्य के द्वारा उसकी विषयाभिमुखी गति को रोकने के लिए बांध खड़ा किया जाता है दोनों एक दूसरे के सहायक हैं और एक दूसरे की वृद्धि करते हैं 315 योग संयमी के लिए असंयमी के लिए नहीं जिसके जीवन में अभ्यास और वैराग्य नहीं है वह अपने मन पर नियंत्रण नहीं पा सकता फलतः वह इस समत्वरूप योग की उपलब्धि से वंचित रहता है इसी को दर्शाते हुए भगवान आगे कहते हैं आत्मना योगी दुष्प्राप इति में मति ही वश्यात्मना तो यतथा सक्यो वापतु उपायतः जिसका मन अपने वस में नहीं है उसके द्वारा यह समत्वरूप योग दुष्प्राप्य है अर्थात प्राप्त होना कठिन है परंतु जिसका मन तांबे में है ऐसे यत्नशील पुरुष के द्वारा समुचित उपाय करने से यह योग प्राप्त होना सहज है यह मेरा मत है समत्वरूप योग की उपलब्धि के लिए मन का समत्व में स्थित होना अनिवार्य शर्त है अब यदि मन ही तांबे में न हो तो भला वह समता का अनुभव कैसे करेगा चंचल मन राग द्वेश से भरा होता है राग द्वेष के कारण वह शत्रु मित्र बनाता फिरता है अहंकार और भय की वृत्तियों से उज्वेलित होता रहता है यदि मन से शत्रु मित्र का भेदभाव तथा अहंकार और भय की वृत्तियाँ निकल जाए तो वह समता में स्थित हो जाएगा 216 सो योग प्राप्ति की तीन शर्तें योग की प्राप्ति के लिए भगवान तीन बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं पहला व्यात्मना दूसरा यतता और तीसरा उपायतः पहला वश्यात्मना मन वश में हो यह सिद्ध अवस्था की नहीं साधन अवस्था की परचायत स्थिति है योग प्राप्ति की साधना में कम से कम इतना तो हो कि मन हमारा कहना माने हमें आदेश देकर हमारा आदेश स्वीकार करे संयमी पुरुष मन को अनुचित दिशा में नहीं जाने देता यह संयम धारणा ध्यान और समाधि के अभ्यास से उसमें दृढ़ होता है धारणा को यूँ समझें जैसे किसी ने बैल खरीदा तो उसे मजबूत रस्सी से बांधकर रखना पड़ता है नहीं तो वह भाग जाएगा ध्यान को यूँ समझें उस बैल को खिलाया पिलाया और उस पर हाथ फिराते रहे थोड़े दिनों में वह वहाँ रहने का अभ्यस्त हो जाता है उसे खोल देने पर भी वह घूम फिर चर कर अपने स्थान पर लौट आता है समाधि को जो समझे बैल अपने खुटे पर रहने का इतना अभ्यस्त हो गया कि डंडा लेकर भगाते हैं कि जरा चरने चला जाए फिर भी नहीं हटता यह मन ही बैल है पहले पहल इसे बलपूर्वक रोककर साधना में लगाए रहना पड़ता है अभ्यस्त हो जाने पर फिर यह स्वयं उसमें लग जाता है समप्र योग की प्राप्ति के लिए मन को इसी प्रकार वश में करके रखना चाहिए इसी को भगवान वश्यात्मना कहकर सूचित करते हैं दूसरा यत्ता साधक प्रयत्नशील भी हो ऐसा सोचकर वह चुप न बैठ जाए कि मैंने मन को वश में कर लिया प्रयत्न को सुशीलता मन को मैला कर देती है और उस पर नियंत्रण भी ढीला हो जाता है संयमी पुरुष को सदा यत्नशील होना चाहिए सतत इंद्रियों के निग्रह में लगे रहना चाहिए अन्यथा योग सच न पाएगा तीसरा उपायतः योग प्राप्ति के लिए समुचित शास्त्र सम्मत उपाय अपनाना चाहिए अंड बंड कुछ भी करने लगना साधना नहीं है एक स्थान पर एक वयस्क व्यक्ति मुझसे मिले वे विगत तीस वर्षों से साधना का अभ्यास कर रहे थे उनकी शिकायत थी कि वे तनिक भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं मैंने उससे पूछा कि वे क्या साधन करते हैं और कहाँ से सीखा है उन्होंने मेरे सामने करके दिखाया और कहा कि एक सन्यासी से उन्होंने शिक्षा ली है मैंने देखा कि वह तो हठयोग की मामूली सी क्रिया थी उससे भला क्या होना था सौ वर्ष करते रहने पर भी उससे कुछ ना होना था यहाँ पर इसीलिए भगवान कहते हैं साधन की समुचित प्रणाली किसी अनुभवी से जान लो जो काम बहुत कठिन लगता है यदि ठीक उपाय मिल जाए तो वह सरल हो जाता है लोग भारी भारी पत्थर युक्ति से खिसकाते हुए दूर ले जाते हैं और कई कई मंजिल ऊपर चढ़ा देते हैं प्राचीन युग में क्रेन नहीं थे फिर भी कोडार्क खजुराहो हालावीड बेलूर आदि के जो बड़े बड़े पत्थर के मंदिर दिखाई देते हैं वे कैसे बने होंगे इतने बड़े बड़े पाषाण खंड ऊपर कैसे गए होंगे युक्ति से इसी प्रकार मन को भी वश में करने की युक्तियाँ होती है जिनकी शिक्षा जानकर व्यक्ति से लेनी चाहिए तो ऐसे जो संयमी पुरुष हैं जो निरंतर यत्नशील रहते हैं और जो अनुभवी व्यक्ति से मन को बांधने का समुचित उपाय जानकर प्रयत्न करते हैं उनके लिए इस समत्वरूप योग की प्राप्ति सहज रूप से संभव होती है यह स्वयं भगवान का मत है